तत्पश्चात् कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले भगवान शंकर ने बीच रास्ते से राजा रक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमा हो प्रथम गणों के साथ अप यद्यपि भगवान शिव ने श्री विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ उन्हें उनके साथ हो उन सब देवताओं और प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभू हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे जहां जाकर उन्होंने देवताओं भगवान शंभु की आगले श्री विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की झाब लिए अपने अपने धाम को चलेगे सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या देवी सती के साथ विहार करने लगे श्री सूत जी कहते हैं मुनियों पूर्व काल में स्वयमानुभाव मवन अंतर में भगवान शंकर और देवी सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित से इस कथा को सुनता उसका सारा कार्य कर्म वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं इस शुभ उपख्यान को प्रेम सुनकर विवाहित सुख सौभाग्य शुचिलता और सदाचार आदि गुणों से संपन्न साध्वी तथा स्त्री पुत्रवती होती है। अध्याय २९-३० देवी सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विच्छेदन, कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और देवी सती के विविध विहारों का विस्तार ब्रह्मा जी ने कहा मुने एक दिन की बात है देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनित भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंगली बांधे बोली देवी सती ने कहा देवा� देव, दिनों उधार पारायण महायोगी मुझ पर कृपा कीजिए आप परम पुरुष हैं सबके स्वामी हैं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं निर्गुण भी सगुण भी है सबके शाक्षी निर्विकार और महाप्रभु है हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी भलिया हुई स्वामी आप अपनी भक्त वसलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए नात मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया महेशान इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है देवेश्वर अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्देश है सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द जिस कर्व का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम उत्तम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे उसे आप मुझे बताइए मुझ पर कृपा कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी देवी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया तब उनके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी भगवान शिव ने अत्यंत प्रश्न होकर देवी सती से इस प्रकार कहा भगवान शिव बोले देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनावध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है, परमेश्वरी, तुम विज्ञान के परम तत्व को जानो। विज्ञान वह है, जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं। ऐसा दर्शनिष्या हो जाता है। दाह के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वता शुद्ध हो जाती है, प्रिये, � वह जो और जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है शाक्षा परात पर ब्रह्मा है उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है और जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है वह मेरी कृपा से सुलभ होती है भक्ति नो प्रकार की बताई गई है देवी सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है भक्त और ज्ञानी दोनों को ही जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, देवी, मैं सदा भक्त के आधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाति हीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है, सती, वह भक्ति दो प्रकार की है, सगुणा और निरगुणा, जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव वह स्वेच्छ है तथा इसमें भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है पूर्वक्त सगुणा और निरगुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैमास्तिक की और अनैमास्तिक की नैति के भेद से दो भेद वाली हो जाती हैं नैमास्तिक की भक्ति छह प्रकार की जानी चाहिए और अनैमास्तिक की भक्ति एक ही विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विविध भक्तियों के द्वारा बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिये मुनियों ने सगुणा और निरगुणा दोनों भक्तियों के नौ अंग बताए हैं। दक्ष नंदनी मैं उन नव अंगों का व देवी, स्रवण कीर्तन स्मरण, सेवन, दास्य अर्चन, सदा मेरा वंदन, साख्य और आत्मसमर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के नौ अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक नव अंगों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लक्षण सुनो। वे लक्षण भोगता मोक जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण से उसके अमृत का पान करता है इससे उसके साधन को श्रवण कहते हैं जो हृदय के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है अरुण से लेकर हर समय सेव की अनकुलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वहीं सेवन नामक भक्ति है अपन हर्षय अमरत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दस्य कहा गया है अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाग आदि सोला उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं मन से ध्यान और वाणी से वंदना आत्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक आठों अंगों से भोतलकाश पर्स करते हुए जो ईश्वर देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है ऐसा दर्द विश्वास रखना साक्ष्यभर्ती का लक्षण है देह आदि ज अपनी को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्म समर्पण कहलाता है ये मेरी भक्ति के नो अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं इनसे ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं जैसे विल्व आदि का सेवन आदि इनको विचार से समझ लेना चाहिए प्रिये इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्रा� जिसके चित में नृत्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अतिंत प्यारा है देवश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है कलयुग में भी तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है देवी कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूं इसमें संसेन नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूं उसके सारे विग्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे ल भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी कर डाला था प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अचिंत क्रद हो था था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई मैं सदा ही भक्त के आधीन रहता हूं और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को वड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड व कि जो लोक में सुख तथा जीवों के उधार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उनके महत्व तथा अनन्या जीवोधारक धर्म में साधनों के विषय विशे में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकरजी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के महेश्वर ने पांचो अंगों सहित तन्नमय शास्त्र यंत्र शास्त्र तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्ण धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाले वर्ण और जीवों को सुख देने वाले वैधक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्री के शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वत वर्णन किया इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सदगुण संपन्न शरीर धारण करने वाले कृतलोक सुखदायक और सर्वज्ञ शिवसती हिमालय के क वे दोनों दंपत्ति शाक्षात पार स्वरूप हैं।